ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ज्ञान भक्ति योग समन्वय साधना आध्यात्मिक जीवन सेवा का जीवन है हम योग के साथ अंगों का विवेचन कर चुके हैं आठवां अंग या सीढ़ी क्या है पतंजलि के अनुसार आठवीं सीढ़ी समाधि है जिसमें परमानंद स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार होता है श्री रामकृष्ण तीन प्रकार के आनंदों की चर्चा करते हैं पहला है विषयनंद अर्थात इंद्रियों के विषय के संस्पर्श में आने उत्पन्न आनंद द्वितीय है भजनानंद अर्थात भजन ध्यान और जप से होने वाला आनंद और अंत में है ब्रह्मानंद अर्थात समाधि में परमात्मा के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला आनंद ब्रह्मानंद प्राप्त करना कठिन है वह कठोर साधना और भगवत कृपा की अंतिम परिणति के रूप में प्राप्त होता है लेकिन उसके पहले भी हम भजनानंद का आनंद ले सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में जितना बन सके भजनानंद प्राप्त करना चाहिए सभी इसे प्राप्त कर सकते हैं जब और भगवान के आनंदमय रूप के ध्यान से प्राप्त आनंद को दूसरे सहसाधकों में बांटो। इसीलिए ऐसे समान आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले भक्त मिलकर भगवान नाम गुणगान करते हैं कम से कम कुछ समय के लिए वे संसार के झमेलों को भूल जाते हैं मन उच्चतर अवस्था में आरूढ़ हो जाता है परमात्मा का आनंद परमात्मा की शांति कुछ अंशों में उनके हृदय में आ जाती है लेकिन जैसा मैंने कहा यही रुकना नहीं चाहिए हमारे महान आचार्य हमें कहा करते थे स्वयं तो प्रगति करने के साथ ही दूसरों की प्रगति में सहायता करो सिद्ध पुरुष ही सच्चा गुरु हो सकता है लेकिन दूसरों की सहायता के लिए शुरू में से ही सिद्ध होना आवश्यक नहीं है यदि कोई उच्च कक्षा का विद्यार्थी होवे तो शिक्षकों के अभाव में वह निचली कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है वह निचली कक्षा के छात्रों की सेवा कर सकता है पूर्ण साक्षात्कार और सिद्धि के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है हम सभी अवस्थाओं में अपने मानवों की सहायता कर सकते हैं भगवान श्री राम कृष्ण के महान शिष्यों से हमने जिस धर्म की शिक्षा प्राप्त की है उसने हमें आत्म केंद्रित न होकर सर्वभूतों में विद्यमान परमात्मा की समर्पित सेवा करना सिखाया है स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्द मुझे सदा स्मरण होते रहते हैं पहले हम देवता बने और बाद में दूसरों को देवता बनने में सहायता करें इससे स्वामी जी का क्या तात्पर्य है हम में से प्रत्येक को ऐसा जीवन यापन करना चाहिए कि वह आध्यात्मिक साक्षात्कार कर समस्त बंधनों से मुक्त ही नहीं हो जावे बल्कि वह दूसरों का कल्याण भी करे हमें परमात्मा का अपने हृदय गुफा में साक्षात्कार करना है और उसके बाद उसको समस्त प्राणियों में अभिव्यक्त रूप में भी अनुभव करना है स्वयं स्वामी जी का यह समन्वित दृष्टिकोण था और उनकी यह अनुभूति रामकृष्ण धर्मानंदोलन के विभिन्न प्रकार के सेवा कार्यों चिकित्सा शिक्षा प्रचार और प्रकाशन आदि के आधार और प्रेरणा भी है आदर्श है दूसरे में विद्यमान परमात्मा की सेवा जिस प्रकार हम मुक्त होने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार हमें दूसरों को मुक्त होने में सहायता करने का प्रयत्न करना चाहिए यही वह समन्वित मार्ग है जिसका हम सभी अभ्यास कर रहे हैं इसमें कार्य कर्म ध्यान भक्ति और ज्ञान चारों योग है जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है उच्चतम आदर्श है पहले हम स्वयं देवता बने और तब दूसरों को देवता बनने में सहायता करें यदि हम थोड़ा आगे बढ़ें तो दूसरों को भी कुछ आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं इसी प्रकार हम स्वामी जी के महान आदर्श आत्मनो मोक्षार्थम जगत हितायचा अर्थात अपनी मुक्ति और संसार के हित के लिए की को जीवन में प्रतिफलित कर सकते हैं जैसे जैसे हम उन्नत होते जाते हैं वैसे वैसे हम दूसरों को उन्नत होने में अपना विनम्र सहयोग दे सकते हैं साधना और आध्यात्मिक पथ पर प्रगति करते हुए हम दूसरों की सेवा करने का प्रयत्न करें यह दोहरा दो, दो उपायों वाला पथ हमें आंतरिक पवित्रता और दैवी प्रेम आनंद तथा सत्ता की अनुभूति में सहायक होगा यह महान आदर्श हमारे सम्मुख है आओ हम सभी प्रत्येक अपने अपने ढंग से उसकी धीरे धीरे उपलब्धि की दिशा में पथ के प्रत्येक कदम का निश्चय करते हुए आगे बढ़ें